तो इसको भी तो पढ़ो ये इसलिए लिखा है कि आप ज्यादा जमा करोगे तो ये पैसा परेशान करेगा इसलिए बांटो जी। बोलो जी व्यक्ति का ये कैसे पता हर एक वो की आवश्यकता अलग है अपनी आवश्यकता के हिसाब से पैसे कमाओ तो वो तो सीमा पर रहेगी सीमा तो वहां भी रहेगी आपका खर्चा ज्यादा है तो ज्यादा कमाओ हम ये मना थोड़ी कर रहे हैं कमाने को हम तो कह रहे हैं जितनी आवश्यकता है आखिर तो आवश्यकता तो पूरी हो जाती है ना कहीं ना कहीं जाके आवश्यकता पूरी हो सकती है इच्छाएं पूरी नहीं होती हाँ तो एक को कम खर्चा चाहिए एक को ज्यादा चाहिए जिसको कम चाहिए वो कम कमाए जिसको ज्यादा चाहिए ज्यादा कमाए फिर ज्यादा का मतलब जितनी जरूरत है उतना उससे अधिक नहीं उससे अधिक जमा करोगे तो वो परेशान करेगा इसलिए बांटो वे दटो के मामले में? विद्या की बात नहीं है ये पैसे की बात है पैसा कमाने में दुख लिखा है विद्या प्राप्ति में दुख नहीं लिखा को के है मान लिया और कोई व्यक्ति उसको दुख माने तो दुखी होगा और ना माने तो नहीं होगा ये तो मानने की भी बात है ना बहुत सी तो कुछ कुछ हमारा सुख दुख हमारे मानने पर भी आधारित है दो विद्यार्थी पढ़ते हैं दोनों मेहनत करते हैं एक उसमें पढ़ पढ़ के दुखी होता है बहुत अच्छा अवसर मिला पढ़ने का ऐसा काम मिलता है पढ़ने को कहीं भी नहीं मिलता इतनी बढ़िया विद्या मिल रही है वो तो बहुत खुशी से पढ़ता है मतलब एक का मेहनत करने का स्वभाव है दूसरे का मेहनत करने का स्वभाव कम है तो जिसका स्वभाव कम है वो ज्यादा बेचारा दु, दुखी होता रहेगा कि मुझे इतनी रगड़ा पट्टी करनी पड़ती है इतना रटना पड़ता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर रुचि कम स्वाध्याय कम अभ्यास कम तो उसको उसको कठिन पड़ता है इसलिए उसको दुख लगता है और जिसका अभ्यास अच्छा है रुचि है संस्कार है पढ़ने में उसको कठिन नहीं लगता उसको दुख नहीं लगता तो कुछ हमारे मानने पर भी है हमारी परिस्थिति पर भी आधारित है विद्या प्राप्ति में सुख है या दुख है जितना भी कुछ कारण वो भी है बाकी पैसे में तो कष्ट है ही है उसमें तो सभी जगह है आप धर्मपूर्वक कमा लो पूरा धर्मपूर्वक कमाओ और जितनी आवश्यकता उससे अधिक जमा कर लो धर्मपूर्वक कमा के वो अधिक जमा किया हुआ आपको दुख देगा देख लेना मैंने बता तो दिया लोगों को पता चल जाएगा इसके पास बहुत पैसे हैं आ जाएंगे उधार मांगने दो भाई <laughs> अब दो तो वापस नहीं आएंगे और ना दो तो रिश्ता टूटेगा वो नाराज हो जाएगा साहब देखो इतने पैसे देता नहीं ये सांप बन के बैठा है धन के ऊपर अरे तूने कमाया क्या हमने कमाया अपनी मेहनत से तू तू कौन होता मांगने वाला अगर नहीं देंगे तो ऐसी ऐसी गाली देंगे लोग देवो धन के ऊपर सांप बन के बैठे देते ही नहीं भाई तुम्हारे हाथ पकड़े हैं क्या किसी ने तुम भी कमा लो हमने कमाया मेहनत से तुम भी कमाओ तुम्हारे भी तो हाथ पांव हैं अपना दोष नहीं देखेंगे वो उसका दोष निकालेंगे देखो इसके पास बहुत पैसे और ये देता नहीं तो धर्म से कहोगे तो भी वो पैसा दुख देगा ये धर्म से कमाने के बाद ही तो कहा है सहस्त्रह संग ये चोरी का कमा करके दान देने की बात थोड़ी <laughs> ये थोड़ी लिखा चोरी से कमाओ और तो फिर दान दो ये लिखा है मेहनत से कमाओ सौ हाथ से कमाओ एक फैक्ट्री लगाओ दो फैक्ट्री लगाओ खूब पैसे कमाओ और फिर कमा लिए क्यों कमाए ये देखने के लिए कि पैसे में कितना सुख और कितना दुख दुछ। है कि मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा ऐसा उसका विचार है तो वेद में तो पहले ही बता रखा है कि ज्यादा पैसे कमाऊगे तो दुखी हो जाओगे पर वो समझ में आया नहीं उसने कहा नहीं नहीं मैं तो प्रैक्टिकल करके देखूंगा अच्छा वही कर लो तो वेदने का खूब पैसे कमाओ पूरा प्रैक्टिकल करो फिर बिना मार खाए किसी को समझ आती नहीं अब मार खाओ अच्छी तरह फिर समझ आएगी तो एक फैक्ट्री लगाई दो लगाई तीन लगाई पांच लगाई और फिर उसका चक्कर चल पड़ा बस घंटे उसका दिमाग घूमता रहता है फिर रात को सपने में भी उसको व्यापारी दिखता है फिर वो तंगा जाता है फिर कहता है हाँ, अब समझ में आए ये पैसे में झंझट है की बात सोचता है तो इस प्रकार से वेद में ये कहा अगर आपको समझ में नहीं आया कि पैसे कमाने में दुख है तो प्रैक्टिकल करके देख लो और जब समझ में आ जाए तब छोड़ देना तब फिर वापस आ जाना वहीं उसी रास्ते पर कि जितना चाहिए उतना रखो बाकी अपना ध्यान करो समाज की सेवा करो पढ़ाई लिखाई करो योगा अभ्यास करो ध्यान करो स्वाध्याय करो विद्या प्राप्ति करो मोक्ष में जाओ जी सीधा मंत्र तो देखना पड़ेगा अब नहीं तो उसमें तो लिखा ही है अपरिग्रह योग दर्शन में तो दर्शन में जो लिखा है तो वो कोई वेद के आधार पर ही लिखा होगा उसके बिना तो नहीं लिखा होगा अब यूं तो हर बात को ढूंढने के लिए वेद मंत्र ढूंढे तो बहुत समय चाहिए फिर मिलेगा जरूर मिलेगा मंत्र भी मिल जाएगा पर ये जो योगदर्शन का प्रमाण है ये भी कम नहीं है ये वेद पर आधारित है अपरिग्रह वाला वेद पर आधारित है तो में जो सुख है सुख और दुख दोनों मिले जुले हैं व्यक्ति इस सांसारिक इंद्रियों के भोगों में जो दुख छिपा है उसको नहीं देख पा रहा परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख पहले वो बताए थे ना ये सारे दुख बताए थे ना इसलिए उसकी दोबारा व्याख्या नहीं करता हूं बस संकेत से आप समझ लेंगे कि इन सुखों में बहुत सारे दुख छुपे हुए व्यक्ति मिठाई खाने का सुख लेता है और वो उसको ये याद नहीं रहता कि जिस दिन मुझे मिठाई नहीं मिलेगी खाने को तब क्या होगा ये नहीं सोचता वो दुख उसको दिखता नहीं वो सिर्फ सुख ही देखता है खाओ और सुख ले बस और जब एक हफ्ते बाद दोबारा इच्छा होगी और उस दिन मिठाई नहीं मिलेगी तब देखना वो दिख रहा दुख इसका नाम अविद्या है जो पहले से इस दुख को देख लेता है कि एक सप्ताह के बाद फिर इच्छा होगी मिठाई खाने की और उस दिन मिठाई मिलेगी नहीं या कोई बैन लगा देगा एक दिन गुरु ने क्या किया बहुत पहले की बात है शुरू शुरू में जब हम यहाँ आए थे पहले सत्र में तो गुरुवार को खीर बनती थी और रविवार को हलवा बनता था रसोई में भोजन में एक दिन खीर एक दिन हलवा सप्ताह में दो बार ऐसे मीठा बनता था तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुवार का दिन था और खीर बनी थी और अचानक अहमदाबाद से आठ दस लोग आ गए आती और वो ऐसे आ गए बिना ही सूचना दिए कभी कभी आ जाते हैं बिना सूचना वाले भी आते हैं वो दस एक लोग आ गए और हम आठ दस ब्रह्मचारी थे तो खीर तो बनी थी ब्रह्मचारियों के लिए उनकी तो सूचना थी नहीं तो गुरु जी ने वहाँ पे पहुँच गए भोजन करने पीछे से सूचना आई गुरु जी ने कहा आज किसी को खीर नहीं मिलेगी सारी खीर इन अतिथियों को खिला दो <laughs> कोई ब्रह्मचारी नहीं <laughs> अब सब लोग तैयारी करके गए थे आज तो गुरु आ रहे क्योंकि दंड बैठक लगाते हैं व्यायाम करते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है और खाने की इच्छा भी होती है तो सब अपनी थाली लेके गए खीर खाने के लिए और गुरुजी ने आदेश दे दिया आज खीर किसी को नहीं मिलेगी फिर रात को पूछा आत्मनिरीक्षण में हाँ भाई बताओ आज खीर खाई गुरु आज तो नहीं खाए अच्छा बताओ किस किस को दुख हुआ <laughs> वो तो सब पूछते थे पूरी एक एक बात पूछते थे छोटी छोटी बात सब पूछते थे गुरुजी। तो बताओ किस किस को दुख हुआ फिर जिस जिसको हुआ उसने बताया किसी ने बताया मुझे हुआ किसी ने कहा मुझे कम हुआ किसी ने कहा मुझे अधिक हुआ तो जिसका जितना राग था उतना उतरा उसको दुख हुआ तो इस प्रकार से व्यक्ति उस दुख को पहले से नहीं देखता और वो अविद्या में रहता है बस खाए जाओ और सुख लिए जाओ ये नहीं सोचता कि जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन क्या होगा और जो पहले से ही सोचता है कि खीर कल को मिलेगी नहीं भी मिलेगी दोनों बातें हो सकती हैं तो वो पहले ही सुख लेना छोड़ देता है वो पहले ही दिखता है इसमें इसमें तो परिणाम दुख है ताप दुख है संस्कार दुख है छोड़ इसका सुख लेना ही नहीं यदि सुख ले लिया तो फिर दुख से बच नहीं पाएंगे इसलिए सुख लेना ही छोड़ दो यही उपाय है तो श्री गुरु जी से हमारा परिचय हुआ तीस बत्तीस चौंतीस साल हो गए तो उस समय गुरु जी ऐसा प्रवचन में कहते थे देखो मैं खीर खाता हूं और मैं सुख नहीं लेता और मैं बादाम खाता हूं और मैं सुख नहीं लेता हमने कहा गुरुजी जी कैसे हो सकता है आप खीर खाएंगे और सुख नहीं मिलेगा और बिल्कुल सुख नहीं लेता मैंने कहा भाई बड़ी अजीब बात है हमको भी सिखा दीजिए हम भी सीख लेंगे बिना सुख लिए कैसे खाते है तो गुरु जी ने सिखाया फिर हमने भी सिखा अच्छा चलो सीखो तो एक बात गुरुजी ने बताई कि फरमाइश करना छोड़ दो क्या बताइए अच्छा। बनाओ खीर बनाओ आज ही आइटम बनाओ आज वो आइटम बनाओ आज राजमा चावल बनाओ आज कड़ी खिचड़ी बनाओ तो फरमाइश करते हैं सुख लेने के लिए तो गुरुजी ने कहा सुख लेना बंद करो उसका एक उपाय यह है फरमाइश करना बंद फरमाइश नहीं करनी जो मिल जाए चुपचाप खा लो ठीक तो फिर क्यों खाना जब सेना ही नहीं तो फिर खाना क्यों तो उत्तर दिया जीवन रक्षा के लिए शरीर को बलवान बनाना है बताया था ना व्यायाम करना है इसको व्यायाम कर रहे हैं बलवान बनाना है खाएंगे नहीं तो शरीर बनेगा कैसे सेवा कैसे करेंगे देश का काम कैसे करेंगे पढ़ाई कैसे करेंगे ध्यान कैसे लगाएंगे शक्ति चाहिए शक्ति खर्च होती है पढ़ने में पढ़ाने में सेवा करने में काम करने में यात्रा करने में आती खाने पीने से इसलिए खाओ खीर खाओ हलवा खाओ मिठाई खाओ बादाम खाओ मलाई खाओ मक्खन खाओ सब खाओ जो मिले वो खाओ फरमाइश मत करो हमने कहा यस सर हमको समझ में आ गया ये फरमाइश बंद, आज के बाद फरमाइश नहीं करेंगे जो मिल जाएगा सो खा लेंगे वो दिन और का दिन हमारा नियम चल रहा है बराबर हम फरमाइश नहीं करते घर में घूमते हैं लोगों के यहाँ जाते हैं घरों में लोग पूछते हैं क्यों गुरु क्या खाएंगे हम कहते हैं जो आप खाएंगे वो हम खाएँगे दाल रोटी बना लो सीधी सादी और लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए सीधा साधा भोजन जो आप खाओगे हम खा लेंगे तो फरमाइश नहीं करते रक्षा के लिए खाना ये सोचकर खाइए सुख लेने के लिए नहीं फिर दूसरा उपाय बताया कभी कभी ये सारी चीजें जो अच्छी हैं स्वादिष्ट हैं हैं शरीर को पुष्टि देने वाली है कभी कभी कुछ कुछ दिनों के लिए बंद कर दो खाना ही छोड़ दो पंद्रह दिन एक महीना बंद कर दो तो हमने इसका अभ्यास किया एक महीने तक बादाम नहीं खाया दंड बैठक लगाते रहे दाल रोटी सब्जी खाते रहे बादाम नहीं खाया था हमारे पास थैले में फिर भी नहीं खाया ये देखने के लिए कि बिना खाए बादाम खाए बिना जी सकते हैं कि नहीं जी सकते कब कहीं इस परीक्षण के लिए बंद कर दिया कभी एक महीने के लिए दूध बंद कर दिया सुबह भी और शाम को भी दूध नहीं पीना फिर देखो कैसा चलता है एक महीने तक दूध नहीं पिया। ऐसा आ गया कि हाँ हम हाँ बिना सुख लिए खा सकते हैं बिना सुख लिए जी सकते हैं जीवन रक्षा के लिए दाल रोटी सब्जी खा लो दूध नहीं मिला ना सही नहीं पिएंगे फिर हम ऊपर से घी खाते थे सब्जी में डाल के क्योंकि व्यायाम करते थे तो फिर एक महीने के लिए घी बंद कर दिया घी नहीं खाना ऊपर से जो डालते थे दाल सब्जी में छोंक लग गया बस ठीक है उतना ऊपर से जो डालते थे वो नहीं बंद कर दिया एक महीना घी बंद कर दिया फिर दो महीना चीनी और चीनी से बनी सब मिठाई बंद कर दी दो महीने के लिए जी सकते हैं बिना सुख लिए खा सकते हैं बहुत आराम से जी सकते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा लगा चलो एक महीना और बढ़ाओ तो दो महीने का तीन महीना कर दिया तीन महीने तक चीनी और चीनी से बनी मिठाई नहीं खाई तो और अच्छा लगा फिर हमने वो इना और बढ़ा दिया ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आठ महीने तक चलाया आठ महीने तक चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई बस फिर तो पूरा संतोष हो गया कि हाँ अब हम जी सकते हैं बिना सुख लिए भी जी सकते हैं बस ये तरह तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं उससे फिर व्यक्ति को ये आत्मविश्वास हो जाता है वो ये बात सीख जाता है कि बिना सुख लिए भी खा सकते हैं तो और बताई गुरु जी ने कि बिना सुख लिए कैसे खा सकते हैं सबसे पहले समझाने के लिए एक दृष्टान दिया एक व्यक्ति शेष जी भोजन कर रहे थे बहुत अच्छा बढ़िया भोजन कर रहे थे खीर पूरी हलवा मिठाई पूरी दाल सब थे लंबा चौड़ा व्यापार था और भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते बीच में फोन आ गया और फोन में समाचार सुना कि सेठ जी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया इतना 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो सेठ जी ने फोन बंद कर दिया और क्या कर रहे थे वो भोजन कर रहे थे बड़ा अच्छा भोजन कर रहे थे सुख लेकर खा रहे थे ये समाचार सुनने के बाद अब वो सुख लेकर खा पाएंगे <laughs> अब देखो भोजन तो वही है भोजन वही है स्वादिष्ट है बहुत बढ़िया है पर अब वो सुख नहीं मिलेगा उनको ये समाचार सुनने के बाद अब तो बस जैसे तैसे खाएंगे जैसे तैसे गले से नीचे उतारना है क्या करें पेट भरना है बिना सुख लिए खा जाएंगे तो गुरुजी ने समझाया ऐसे बिना सुख लिए खाया जा सकता है ऐसे दृष्टान समझाया, तो हमको जी बात के हाँ, ऐसा हो सकता है तो फिर गुरुजी ने कहा उनको तो झटका लग गया व्यापार में नुकसान हुआ इस झटके की वजह से वो सुख ले नहीं पाए लेना तो चाहते थे भोजन का सुख ले नहीं पाए पर आपको झटका नहीं लगना है आपको बिना ही झटके के ये सुख छोड़ देना है तो आपको कौन सा झटका लगेगा <laughs> आपको परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख का झटका लगेगा अगर आप सुख लोगे तो उस झटके को देखो और सुख लेना छोड़ दो तो हमने ऐसा अभ्यास किया ठीक है आज खा रहे हैं कल नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा इसलिए उसका सुख लेना ही नहीं तो इस प्रकार के उपायों से हम ऐसे जीत सकते हैं बिना सुख लिए भी खा सकते हैं ये खाने का केवल एक उदाहरण है ऐसे ही सभी इंद्रियों के बारे में समझ लीजिएगा खाने का देखने का सुनने का एकदम तो आप जानते ही मेरी यात्राएं चलती हैं लंबी लंबी साल में भी हो जाता कभी हो भी। तो लंगी लंगी है कभी कभी तो लंबी लंबी यात्राएं होती हैं हवाई जहाज में जाना पड़ता है समय कम होता है काम अधिक होता है तो सुख लेने के लिए नहीं जाता ये के लिए लोगों को लाभ मिलेगा हमारा समय बचेगा लोगों को अधिक लाभ दे पाएंगे नहीं तो यहां से दिल्ली तक ट्रेन में जाएंगे तो एक दिन तो सारा यात्रा में निकल जाता है इतना टाइम तो खराब हो गया अब विमान में जाते हैं तो डेढ़ दो घंटे में पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाके और कुछ लोगों को पढ़ा सकते हैं कुछ प्रचार कर सकते हैं तो ये सब काम इसलिए करते हैं सुख लेने के लिए नहीं देश की सेवा के लिए धर्म की रक्षा के लिए वेद प्रचार के लिए और थोड़ा उसमें स्वास्थ्य का भी लाभ हो जाता है स्वास्थ्य भी ठीक रहता है जल्दी पहुँच जाते हैं तो इस प्रकार से सारे काम करने चाहिए ऐसा सोचेंगे ऐसा अभ्यास करेंगे तो बिना सुख लिए सारा जी सकता है बीस विद्या से बच सकता है सुख लेना हो तो अंदर से विद्या का सुख लो जैसे पहले बताया था अपने अंदर हमारे अंदर तत्व ज्ञान को उत्पन्न करें उससे बढ़िया सुख मिलता है तो हम उस सुख से जी रहे हैं वो अंदर से मिलता है वेदों की विद्या से दर्शनों की विद्या से उपनिषदों की विद्या <Satsas> को हम बार बार दोहराते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और इसको हम तत्व ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं जैसे ये तत्व ज्ञान के रूप में बदलता जाता है वैसे वैसे अंदर से बहुत बढ़िया सुख मिलता है वैसे वैसे वैराग्य होता जाता है वो बढ़ता जाता है और सुख भी मिलता जाता है सुख लेना हो तो ये वाला लें भौतिक इंद्रियों वाला सुख नहीं लेना वो हानिकारक है तो ये हो गया दुख को सुख समझना ये लोग तीसरी अविद्या में सारी दुनिया पढ़ी सुख को दुख समझना इसको उलट देते हैं अब ईश्वर का ध्यान करने में सुख है पर लोग इसमें दुख मानते हैं इसलिए बैठते ही नहीं ध्यान <laughs> में बैठ बैठेगा इतना छोड़ो फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे टालते रहेंगे टालते रहेंगे बैठेंगे सही परोपकार करने में सेवा करने में सुख मिलता है जब भूकंप आया था गुजरात में कितने लोग गए सेवा करने वहां कच्छ में भूकंप आया था ना 2001 में तो कितने लोग गए सेवा करने के लिए उनको बहुत अच्छा सुख मिला पुण्य मिला सेवा की और करने में पुण्य मिलता है सुख मिलता है अच्छा काम है पर लोग इसमें दुख मानते हैं वो सेवा करने से बचते हैं कि मुझे सेवा करनी पड़ेगी मैं क्यों करूं मैं अपना टाइम बचा लू मैं इस काम में लगा लू मैं कुछ और कर लू तो ये भी अविद्या है अच्छे काम से बचना सेवा कार्य से बचना ये अविद्या है उसमें मिलता है सुख और व्यक्ति मानता है दुख और दुख मान करके वहां से बचने की कोशिश करता है तो बचना नहीं चाहिए काम करो भगवान ने शक्ति दी है हमारा क्या है आप जो सेवा करते हैं या करेंगे जिस शक्ति से करेंगे वो आपकी है क्या फिर भगवान दे रहा है आप खर्च किए जाओ आपका क्या बिगड़ रहा मान लो मैं आपको पैसे दे दू लो भाई ये पचास रुपए लो और फलाने व्यक्ति को दे तो आपको देने में कष्ट है क्या पैसे तो मैं दे रहा हूं ना फिर आपको क्या तकलीफ है आप दो <laughs> आपको तो बीच में हाथ लगाना ही सिर्फ और हाथ लगा के बूच में पुण्य कमा लेना है पैसा तो मैं दे रहा हूं जब मैं दे रहा हूं तो आपको इसमें कंजूसी क्या करनी इसी तरह से भगवान हमको शक्ति दे रहा है और हम उसमें कंजूस बन जाएंगे हम क्यों देश के लिए खर्च करें क्यों समाज की सेवा करें तो हम गड़बड़ हो गए क्या नहीं तो जैसे मैं आपको पैसे देता हूं और आप दूसरे को दे देते हैं आपको कुछ नहीं जा रहा ऐसे ईश्वर हमको शक्ति है तो हम देश की सेवा में लगा रहे हैं हमारा क्या जा रहा कुछ नहीं जा रहा ऐसे सोचना चाहिए तो आपके अंदर सेवा की भावना आएगी पुण्य की भावना आएगी और आप काम करेंगे खूब अच्छी तरह से करेंगे खुश होकर करेंगे उसमें आपको सुख अधिक मिलेगा तो इस प्रकार से लोग अच्छे कामों में भी दुख समझते हैं और सुख वाले कामों में भी दुख समझते हैं यह अविद्या है चलो एक चौथी बात बचिए पांच सात मिनट लगेंगे इसको भी पूरा कर दे समय तो कुछ अधिक हो गया चौथा भाग है अविद्या का अनात्मा को आत्मा समझना और आत्मा को अनात्मा समझना ये चौथी अविद्या आत्मा का मतलब चेतन तत्व ठीक है ना और अनात्मा, अन लगाने से अर्थ उलट जाएगा। ये वही है नयन तत्पुरुष समाज किन्ही शब्दों से पहले तो अ जुड़ता है और किन्ही शब्दों से पहले अन जुड़ता है तब वो नयन तत्पुरुष समाज होकर अर्थ उलट जाता है तो पहले क्या जुड़ेगा आ लगेगा असत्य हिंसा अहिंसा नियम है वो नियम यह है कि जो शब्द किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं किससे व्यंजन।, व्यंजन से आरंभ होते हैं मतलब उन शब्दों का पहला अक्षर व्यंजन है तो उससे पहले आ लगेगा जैसे सत्य स एक व्यंजन है तो स को अर्थ उलटने के लिए आ लगेगा असत्य हिंसा हंजन है तो अलगेगा अहिंसा ठीक हो गया और शब्द जिन शब्दों का पहला अक्षर स्वर हो अ आ ई ये स्वर है अगर अ आ ई से शुरू होता हो वो शब्द तो वहां अन जुड़ेगा तब उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा जैसे रित शब्द है रित अब इसमें री स्वर है तो इसमें अन जुड़ेगा और क्या बनेगा अनऋम अहम अनिता सत्यम उपाय तो रित का उल्टा अन जुड़ा अना आचार अनाचार ईश्वर अनिश्वर ठीक है अनावश्यक ऐच्छिक अनैच्छिक इस तरह क्या चौथा भाग था विद्या का आत्मा और आत्मा में पहला अक्षर आ ये स्वर है तो यहां क्या जुड़ेगा अनात्मा जो आत्मा नहीं है आत्मा से भिन्न वस्तु वो है अनात्मा अनात्मा को आत्मा समझ लेना ये चौथी विद्या है उधर फिर वही शरीर पहला उदाहरण शरीर आत्मा है या आत्मा से भिन्न आत्मा से भिन्न वस्तु है पर व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा समझते यह अनात्मा है आत्मा नहीं आ चीज और आत्मा से अलग होते हुए भी इसको व्यक्ति आत्मा मान लेता है इसका नाम अविद्या इस से वो राग होता है जैसे बताया था ना वो परफ्यूम मारने वाले परफ्यूम मारते हैं और वो शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं दीवाने हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये शरीर को आत्मा मानना ये अविद्या है व्यक्ति अविद्या के कारण अपने शरीर को भी आत्मा मानता है और दूसरे के शरीर को भी आत्मा मानता है शरीर के मरने को अपना मरना मानता है। शरीर मर गया तो हाय मैं मर जाऊं। लोग ऐसे ही तो सोचते हैं ना? इसीलिए डरते हैं। अविद्या के कारण लोग मृत्यु से डरते हैं। समझते हैं कि शरीर ही तो मैं हूं अगर ये शरीर मर गया तो मैं तो मर जाऊंगा तो मैं मर गया तो फिर तो सब खत्म सारा सुख हो जाएगा मध्म की मृत्यु मानते हैं इस कारण वो दुखी रहते हैं और डरते रहते हैं ये सारी अविद्या है तो विद्या है शरीर अलग है आत्मा अलग है दोनों अलग अलग हैं शरीर अनित्य है नाशवान है आत्मा नित्य है वो अजरमर है आत्मा नहीं मरेगा जिस दिन ये तत्व ज्ञान हो जाएगा उस दिन मरने से डर नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं डर लगेगा शरीर तो मरेगा आप कुछ भी खा लो शरीर को बचा नहीं सकते बड़े बड़े सेठ सबको मरना पड़ा कितना ही पैसा हो धीरू अंबानी नहीं बचा सका अपने आप को बहुत पैसे थे कुछ भी खर्च कर सकता था पर नहीं बचा पाया तो शरीर को कोई नहीं बचा पाया मार नहीं सकता इस तरह दोनों को अलग अलग समझना ये तत्व ज्ञान ये है विद्या तो ये विद्या को हमको प्राप्त करना है इस विद्या का नाश करना है कि हम शरीर को आत्मा समझ लेते हैं जैसे हम अपने शरीर को आत्मा मान लेते हैं ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के शरीर को भी आत्मा मान लेते और फिर उसमें से धन संपत्ति आदि जड़ वस्तुएं जो भी हमारे पास संपत्ति सोना चांदी मोटर मकान गाड़ी ये सारी हमने मेहनत से कमाई प्राप्त की वो हमारी आत्म हिस्सा है या आत्मा से अलग है अलग है, अलग है। अगर उनमें से कोई चीज टूट फूट जाए खो जाए नष्ट हो जाए बिगड़ जाए तो क्या हमारी आत्मा का हिस्सा टूट फूट जाएगा नहीं जब हमारी आत्मा तो ठीक ठाक है वो तो बिगड़ तो रोने बैठ जाते हैं साहब जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा टूट गया मकान का कोना तो व्यक्ति सोचता है जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा टूट गया कट गया वो इतना दुखी होते वो अनात्मा है आत्मा से अलग चीज और उसको वो अपनी आत्मा का एक भाग मान लेता है इसका नाम अविद्या है इसलिए मकान टूटता है कार टूट जाती है कोई चुरा ले जाता है कोई छीन ले जाता है तो व्यक्ति रोने बैठ जाता है कि साहब मेरा तो सब कुछ लूट गया इसलिए होता है कि एक तो कारण ये था कि उसने उस सम्पत्ति को अपनी आत्मा का हिस्सा मान रखा था एक कारण दूसरा उसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुझसे छूट जाएगी उसको अपनी उसके अनित्य नहीं माना था नित्य माना था ये सदा मेरे साथ रहेगी पहली वाली अविद्या और चौथी अविद्या कि उसको अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है इस कारण उसको दुख होता है यदि वो ये कि ये संपत्ति मैंने कमाई पर मेरी नहीं है नहीं।, नहीं आ गई तो चली भी जाएगी जुड़ गई तो छूट भी जाएगी अनित्य भी है और मेरी आत्मा से तो अलग है ऐसा यदि वो मानता है और उसको तत्व ज्ञान है तो उसको दुख नहीं होगा अब वो कितने परसेंट उसका तत्व ज्ञान है उतने परसेंट उसको वैराग्य होगा और उतने परसेंट वो दुख से बच जाएगा नाश ऐसे करना है जो भी हम कमा रहे हैं हमारा नहीं है सब भगवान का दिया हुआ है बाहर से आ रहा है हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं है वो अलग चीज है और चला गया तो कोई रोने की बात ही नहीं है जब आए थे दुनिया में तो मुठ्ठी में कितने पैसे लाए थे कुछ भी नहीं खाली थी और जब जाएंगे तब कितने ले जाएंगे तब भी खाली फिर क्यों रो रहे हैं जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया तुम्हारा क्या लाए थे तुम्हारा गीता सार <laughs> खूब लिख रखा है घरों घरों में टांग रखा गीता सार तुम क्यों रोते हो तुम्हारा क्या चला गया जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया हैं? क्यों रोते हो तुम्हारा कुछ भी नहीं था सब चला गया भगवान का था सब चला गया कोई चिंता मत करो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बातें ठीक हैं, ये गीता सार आध्यात्मिक दृष्टि ठीक है सांसारिक दृष्टि से ठीक नहीं है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो हुआ अच्छा हुआ आगे होगा वो भी अच्छा होगा बल्कि बाहर बम फूटा बहुत से लोग उमर गए बहुत से घायल हो गए बहुत अच्छा हुआ अच्छा हुआ ना नहीं हुआ ना ये नहीं, तो नहीं था ये तो फालतू बाल में मिक्स कर रखा है, ये तो सुनाया ही नहीं था कोई वहां तो एक लौकिक क्षेत्र था आध्यात्मिक तो था ही नहीं युद्ध के मैदान में आध्यात्मिक समाधि लगाने की बात थी क्या वहां फिर वहां तो युद्ध लड़ना था मरना मरना था तो मरने मारने में आध्यात्मिक कार्यक्रम का कोई हिस्सा नहीं था कोई रोल नहीं था ये तो लोगों ने बाद में गीता में मिलावट कर दी और ये सब बातें लिख दी कि वो तुम्हारा क्या चला गया तुम क्यों और हो ये तो सब आध्यात्मिक बातें हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम वेदों के आधार पर इस बात को सुने सोचें तो ठीक है कि हमारा भाग गया तो चला गया भगवान और दे देगा ठीक है ना तो हम लाए कुछ साथ में कुछ ले भी नहीं जाएंगे मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो ना सही बस जीने को दो रोटी मिल रही है और क्या चाहिए सर पर बांध के तो ले नहीं जाएंगे जीने के लिए साधन मिलना चाहिए उतना मिल रहा है और आगे और मिल जाएगा भगवान हमारी रक्षा करेगा कोई कमी नहीं कोई समस्या नहीं इस तरह से हमको जीना और वो तो युद्ध का मैदान था वहां पर युद्ध के मैदान में ये आध्यात्मिक की कोई चर्चा नहीं थी वो और ऐसी मैंने अभी बात बताई ये आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है लेकिन लौकिक दृष्टि से ये वाक्य ठीक नहीं है जो हुआ अच्छा हुआ आज बम पहुंच से लोग मरे बहुत अच्छा हुआ लौकिक दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ आतंकवादी हमारे देश में घुस आए उन्होंने पब्लिक को मार दिया बाजार में बम फोड़ा पचास आदमी मर गए ये अच्छा नहीं हुआ आध्यात्मिक से कैसे ठीक है आध्यात्मिक से ठीक है कि जैसे मैंने बताया जब हम दुनिया में आए थे तब कितने पैसे लाए थे खाली और जब जाएंगे तब कितने ले जाएंगे खाली हाथ तो इसका मतलब हमारा तो कुछ नहीं है आज जो हमारी जेब में है वो हम अपने साथ नहीं लाए थे यहाँ आए कुछ मेहनत की कुछ पढ़ाई की तब हमको पैसे मिल गए तो यहीं से तो लिए ना, और यहीं हमारे छूट गए पैसे तो क्या नुकसान हुआ हमारा क्या गया हमारा हमारा क्या लॉस हुआ क्या घाटा हुआ आतंकवादिया वो लौकिक क्षेत्र है वो लौकिक क्षेत्र है लौकिक में ये बात फिट नहीं होती है आध्यात्मिक की बात कर रहा हूं आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बात ठीक है कि गया तो कोई चिंता नहीं है और इससे हमें सीखने को मिला क्या सीखने को मिला कि संसार अनित्य है धन संपत्ति अनित्य है इसमें मोहमाया मत रखो आज जीते जी छोड़ दिया अच्छा है नहीं तो कल मरते समा पड़ता तब और ज्यादा दुख होता अच्छा है पहले ही सीखने को मिल गया छोड़ना पड़ेगा अभी से तैयारी कर लो अभी से छोड़ने की तैयारी कर लो पहले ही सीखने को मिल नहीं तो मरते समय भी तो छोड़ना ही पड़ता ना जैसे धीरू भाई को छोड़ना पड़ा ऐसे हमको भी छोड़ना पड़ेगा तो पहले से अपना दिमाग तैयार रखो कि ये छोड़ना तो एक अच्छी बात सीखने को मिली इस घटना से कि सब ना, नाशवान है सब हमने कर्म किया उसका फल हमको ईश्वर दे गई उसमें कोई शंका नहीं बताओ घाटा क्या हुआ तो ये बात सीखने को मिली कि संसार में राग द्वेष नहीं रखना चाहिए मोहमाया नहीं रखना चाहिए तो अगर कोई छीन भी लेगा तो अच्छा ही हुआ इससे बहुत सीखने को मिला और वैराग्य हुआ और मोक्ष में रुचि बनी ये बेकार है दुनिया क्या करेंगे यहाँ रह करके सब लोग तंग करते हैं सब परेशान करते हैं सवार लगाते हैं सब स्वार्थी हैं सब हैरान करते हैं क्या करेंगे इस दुनिया में रहकर छोड़ो चलो अपना वैराग्य करो और मोक्ष में जाओ तो ये अच्छा ही हुआ इस घटना से ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण लौकिक दृष्टिकोण इससे अलग बोलिए कर्म लेकर आए थे कर्म लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे वो ठीक है पर हमने जिस अभिप्राय से बोला कितनी संपत्ति लाए थे मुट्ठी में वो इस अभिप्राय से बोला इसलिए तो बताया था वाक्य अर्थ समझने में चार वाक्य चार बातें जरूरी जानना आकांक्षा योग्यता आसक्ति और परे तो हम जिस तत्पर्य से बोल रहे हैं हमारे वाक्य का वही अर्थ निकाले तो ठीक तो समझ में आएगा नहीं तो भटक जाएंगे ठीक है जी तो अगली बात पूरी कर दे जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना शरीर आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना अविद्या धन संपत्ति आत्मा का हिस्सा नहीं है उसको आत्मा का मानना अविद्या पुत्र परिवार बेटा बेटी पोता पोती भाई भतीजे चाचे मामे माता पिता ये हिस्सा नहीं है और हम इनको अपनी आत्मा का अंश मानते हैं ये सारी अविद्या है। इसलिए एक ही माता पिता से छिपके रहते हैं बस यही मेरे माता पिता है क्यों पिछले जन्म में यही माता पिता थे ये और थे कोई तो फिर पीछे 10 लाख जन्म हो गए 10 लाख 20 लाख माता पिता छोड़ दिए वो असली थे या आज वाले असली है कौन से असली, असली। <laughs> तो फिर क्यों इनमें क्यों चिपके क्यों इनमें इन रागे इसका नाम है तत्व अलग आत्मा है हम अलग आत्मा है उनका शरीर अलग है हमारा शरीर अलग है फिर क्यों हम एक ही से जुड़े हैं वसुधैव कुटुंब उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब जो उदारचित्त वाले होते हैं जो दृष्टि वाले होते हैं तत्वज्ञानी होते हैं उनके लिए तो पूरा परिवार अपना घर है सभी अपने भाई बहन है सभी माता पिता है एक दो से क्यों हम बैठे रहे वो माया आसक्ति बनाकर इसलिए उन चीजों को चेतन उनको अपनी आत्मा का अंश मानना ये अविद्या है होगी तो चौथी बात अनात्मा को आत्मा समझना अब इसको उलट दो आत्मा को अनात्मा समझना भी अविद्या है तो आत्मा है वस्तु को जड़ वस्तु समझना वो अविद्या है ऐसे ही जड़ को चेतन समझना अविद्या है लोग मंदिरों में जाते हैं मूर्ति पूजा करते हैं मूर्तियां जड़ या चेतन जड़ उन जड़ मूर्तियों को चेतन मानते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं नहलाते दुलाते हैं सारे वही काम करते हैं जो चेतनों के साथ होते हैं उनके ऊपर पंखे भी लगाते हैं कूलर भी लगाते हैं एयर कंडीशनर भी उठाते हैं कोई कोई वहां भी रखते हैं हाँ मजाक नहीं कर रहा धतन भी रखते है खिलाते पिलाते हैं भोग भी लगाते हैं सब करते हैं, तो ये सुलाते भी हैं और लिटा भी देते हैं फिर बिठा भी देते हैं सारा काम करते हैं तो ये सारा का सारा जड़ को चेतन मान के व्यवहार चल रहा है ये सब अनात्मा को आत्मा समझना ये सब अविद्या, है तो जड़ वस्तुओं को तो चेतन मान रहे है जो अनात्मा है उसको आत्मा मान रहे है और ऐसे ही जो असली ईश्वर है वो चेतन है उसको जड़ मान रखा है उसको समझते ही नहीं चोरी करते हैं झूठ बोलते हैं पाप करते हैं बुरे काम करते हैं और क्या सोचते हैं हमें कोई देखता ही नहीं हमें कोई समझता ही नहीं हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं देखो कितनी भयंकर अविद्या चेतन ईश्वर को या तो जड़ मानते हैं या मूर्ख समझते हैं बोला वाला समझते हैं ये समझते हैं वो हमें देखेगा ही नहीं और हम कुछ भी घोटाला कर लेंगे और कोई दंड नहीं मिलेगा ये कितनी अविद्या है ये इसका उल्टा पक्ष है चेतन को जड़ समझना आत्मा को अनात्मा समझना तो चेतन ईश्वर को भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं चेतन मनुष्यों को धोखा देते हैं उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ये सारी अविद्या हर प्रकार की अविद्या हुई इस अविद्या के कारण व्यक्ति में राग द्वेष पैदा होता है किसी से राग किसी से द्वेष इस राग द्वेश के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है और सकाम कर्म के कारण जन्म होता है और जन्म के बाद दुख बहुत उल्टे काम करो इस अविद्या का नाश करो इसके स्थान पर आएगा विद्या तत्व ज्ञान उस तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा वैराग्य से निष्काम कर्म होंगे और निष्काम कर्म से मोक्ष हो जाएगा और मोक्ष हो गया तो सुख मिलेगा यह ऋषियों का कथन है उनका